आध्यात्म रामायण अरण्य कांड चतुर्सर्ग पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी को उपदेश श्री महादेव उवाच मार्गे व्रजार्थ शैल सिंह में वस्थित वृद्धम जटायुष विस्मित धनुराण सौमित्रे रायस्थित इत्याह लक्ष्मण रावो हनिष्या भक्षक श्री महादेव जी बोले हे पार्वती मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है तब वे लक्ष्मण जी से बोले सौमित्रे मेरा धनुष लाओ देखो सामने यह राक्षस बैठा है मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मारे डालता हूँ तथुत्म वचनम गृदरा पीड़ित बघार होते हम प्रिय सखा जजा जटायुर्नाम भद्रम थे राम का यह वचन सुन गृदराज ने भय से व्यसित होकर कहा राम मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृद तुम्हारा कल्याण हो मैं तो तुम्हारा हितकार्य करूँगा पंचवट्याम बच्चे तव प्रियकाम मृगयाँ कदाचि तो प्रयासे लक्ष्मणे चीता जनकक्षित प्रयत्नत चुका वचनम राम स्नेवीत तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा किसी समय जब आपके साथ लक्ष्मण जी भी मृगा के लिए वन में चले जाएंगे तो मैं जनकनंदिनी सीता जी की पूर्वक रक्षा अच्छा करूँगा गिधराज के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेहपूर्वक कहा साधु गिद्ध महाराज तथा कुर में समीपस्थो नाति दूरे वनम वने वसन हे गिदराज महाराज ठीक है इस पास, पास में वन में ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा हित साधन करें इत्यामंत्रितलिंग्यय पंचवटी प्रभु लक्ष्मण सह भ्रात्रीतया रघुनंदन गे गौतमी तीर पंचवट्यां सुविस्तर मंदिरम मंदिर कार्यामणे न सवे सुबुदीना इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता के सहित पंचवटी को गए गौतमी के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटी बनवाई ते नवसन सर्वे गंगाजा उत्तरे तटे समाकुले कदमन साम्रादी फलवृक्षसमकुले वि जनसंवादवर्जि नृजस्थले विनोदज्जनक लक्ष्मण नशी विश्चिता अद्यवासुखम रावो दिवोकिवापर कंदमूल फलादीण नुदीन तय आनीय प्रदत राम सेवा तत्परमा धनुर्बाण नित्रो जागर्तिवत वहाँ वे सब गंगा के उत्तरतट पर कदम्ब पनस और आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक रोग रहित जनशून्य एकांत स्थान में बस गए श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण के सहित जनकात्मजा सीता का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मण जी नृत्य प्रति उन्हें कंद मूल फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर रक्षा करते हुए जागा करते स्नानम स्नान कुर्यनुदित्यस्ते गौतमी जले उभर मध्यगा सीता कुर्ते चम आनी सलिल्मण प्रीत मानस सेवे ते हर हर प्रत्या एवं आसन सुखम त्र वे तीनों ही निमित्त गौतमी में स्नान किया करते थे उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त से नृत्य प्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे एकदा एक लक्ष्मण भूत प्रपक्ष परमेश्वर भगवं स्रोत मेक्षा गतिम् मोक्ष सेमलपत्राक्ष संघे पादम तो मरहसी एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के पास जाकर नम्रता नम्रतापूर्वक पूछा भगवान मैं आपके मुखार से मोक्ष का अभ्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ अतः हे कमलयन आप उसका संक्षेप से वर्णन कीजिए ज्ञानम विज्ञान सहित भक्ति वैराग्य विहित आचक्ष में रघुश्रेष्ठले हे रघुश्रेष्ठ आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सुना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का सुनाने वाला और कोई नहीं है श्री राम उच शृण वक्ष ते ज्ञानं बोले, वस गुहयादु्यतर पर जहिया वैकल भ्रम आदौ मायास्वे वक्षा तदन ज्ञान से साधन पंचाजान विज्ञान संयुत राम जी बोले वस् सुन मैं तुझे गुह्य से भी गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है प्रथम मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूँगा गेय च परमात्म य मुच्यते भयात् अनात्में शरीर शरीर दवात्म बुद्धिस्तु या भवि सै मा तय संसार रूपे दें निश्चिते मायाया मायाकूलनंदन इनके अतिरिक्त गेय परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊंगा जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है शरीरादि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है हे कुलनंदन माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं विक्षेपावरण तत्र प्रथम कल्पये जगत लिंगाद्य ब्रह्म पर्यत स्थूल सूक्ष्म विभेदत एक विक्षेप दूसरा आवरण इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महतत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार के स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है अपरम तदिल ज्ञान रूप मर केवे रज्जौ भुजंग विचारे नास्थ किंचन दृश्यते यदी वा नई सदा अस दर्व यथा मनोरथ हो देह एव संसार वृक्ष मूलम दृढ़ स्मृत और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है यह संपूर्ण विश्व रज्जो में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते देखते और स्मरण करते हैं वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है